ऋग्वेदीय ऐत्रेय उपनिषद के द्वितीय अध्याय के सम्मन भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं सम्मन भाष्य में ब्रह्मात्म एकत्व में ही प्रथम अध्याय का तात्पर्य है और बाकी प्रथम अध्याय के द्वारा उक्त अर्थ ब्रह्मात्म एकत्व तो बोध के साधन है इसे भगवान भाष्यकर बता रहे हैं पूर्व पक्षी ने शंका की थी कि आत्मा को आप वेदांती प्रत्यक्ष या अनुमान प्रमाण से ज्ञ नहीं मानते हो तो फिर आत्मा में यदि प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाण से ज्ञेय तो नहीं है तो श्रोतृत्वादि की उपपत्ति भी नहीं हो पाएगी सिद्धि भी नहीं हो पाएगी क्योंकि लोक में देखा जाता है जो सब विशिष्ट ज्ञान का विषय है धर्म विशिष्ट धर्मी है वह सविकल्पक ज्ञान का विषय माना जाता है विशिष्ट पदार्थों को तो सविकल्पक जो भी ज्ञान का विषय बनेगा वह प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाण से गम्य माना जाता है ज्ञेय माना जाता है तो श्रुति ने जो श्रोतृत्व मंत्रित्व बताया है और अश्रोतृत्व अमंत्रित्व भी बताया है इसकी सिद्धि नहीं हो पाएगी आत्मा को प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाण का अभिज्ञ मान्य पर इस शंका का समाधान करते हुए भाष्यकार भगवान ने ये बताया कि आत्मा में श्रोता मंता इत्यादि श्रुति के द्वारा प्रदर्शित जो श्रोतृत्व मंत्रित्व है वह आत्मा का स्वरूभूत चैतन्य रूप है आत्मा के स्वरूप से अतिरिक्त धर्म नहीं है आत्मा का स्वरूप ही है और अश्रोतृत्वादी भी श्रुति ये बता रही है कि आत्मा स्वयं प्रकाश है तो इस प्रकार ये श्रोता मनता तथा न श्रोता न मनता इत्यादि श्रुति निर्विकल्पक स्वरूप का ही ज्ञापन कर रही है जिस कारण से उस कारण से वेदांत मत में स्वरूप से अतिरिक्त धर्म विशिष्ट आत्मा न होने से कोई श्रुति में अनुपपत्ति नामक दोष नहीं है वैषम्य नहीं है और आप पूर्व पक्षी आत्मा के स्वरूप से अलग मनोवृत्तियात्मक ज्ञान को स्वीकार करके अनित्य ज्ञान को आत्मा में स्वीकार करके श्रवण जन्य ज्ञान का आश्रय आत्मा को मान करके श्रोता कहते हो ऋषि इस कादाचित्त ज्ञान को लेकर के आत्मा में श्रोतृत्व का प्रतिपादन करते हो तो यह युक्ति विरुद्ध है अयुक्त है ऐसा हमने कहा है और कादाचित् ज्ञान के अभाव दशा को आप कहते हो कि आत्मा अश्रोतृत्वादि धर्म से विशिष्ट है लेकिन वेदांत मत में तो आत्मा कैसा है कि स्वयं प्रकाश है तथा साक्षी के स्वरूपभूत ज्ञान को लेकर के ही श्रोतादि रूप है इसलिए नित्य स्रोतृत्व और नित्य अस्त्रोतृत्व आत्मा में बन सकता है साक्षी के स्वरूप भूत ज्ञान को लेकर के श्रोतृत्व और साक्षी के स्वयं प्रकाशता को लेकर के अश्रोतृत्व की सिद्धि होने के कारण माना जाएगा आत्मा वेदांत मत में नित्य श्रोतृत्वादि धर्मवान भी है और नित्य अश्रोतृत्वादि धर्मवान भी है अश्रोतृत्व का मतलब स्वयं प्रकाशत्व जब बाह्य विक्षेप रहित अंतकरण होता है तो उसमें स्वयं ही प्रकाशित होता है आत्मा ऐसा न श्रोता न मन्ता इत्यादि श्रुति तात्पर्य विधया बता रही है तो स्वयं प्रकाश तो आत्मा का अनित्य है क्या स्वरूप से अलग है क्या इसलिए वो हो जाएगा नित्य ही वहां न श्रोता न मनता इत्यादि का अर्थ है कि आत्मा स्वयं प्रकाश है तो आत्मा की स्वयं प्रकाश का नित्य है का अर्थ है अश्रोतृत्वादी नित्य है अश्रोतृत्व आदि का मतलब ही तात्पर्य अर्थ ही स्वयं प्रकाशता है वो आत्मा की स्वयं प्रकाशता नित्य है जब प्रकाश्य अनात्म वस्तु रहती है तो उसका प्रकाशन करता है नहीं रहती है तो उसके अभाव को प्रकाशित करता है और स्वयं प्रकाशित होता रहता है तमेव अनुभाति अनुभावम ये श्रुति तो कह रही है कि वो स्वयं प्रकाश है इसलिए अश्रोता है का मतलब अश्रोता अमंता है का अर्थ है स्वयं प्रकाश है और श्रोतामंत है का अर्थ है कि साक्षी का जो स्वरूप भूत ज्ञान है तदात्मक है ज्ञान स्वरूप है ऋषि नित्य ज्ञान को लेकर के नित्य स्रोतृत्व नित्य आ, मंत्रित्व विज्ञात आएगा आत्मा में यह सिद्धांति का कथन है और अनित्य ज्ञान को लेकर के यदि मानोगे आत्मा को पक्ष में स्रोत्रादि रूप श्रोतृत्वादी रूप श्रोतृत्वादी धर्म वाला और पक्ष में अश्रोतृत्वादी धर्म वाला तो अर्या तो केवल श्रोता ही मानोगे तो श्रुति तो उभय रूपता बता रही है और नित्य उभय रूपता बता रही है और उभय रूप धर्म को आप स्वीकार न करके केवल श्रोता ही आत्मा है ऐसा स्वीकार करोगे तो वैषम्य नामक दोष आएगा ये यद्यपि तव न विषमम भाति ममतु तु विषम भाती ये जो कहा था सिद्धांतियों ने उसी का विस्तार आगे करते हुए तद्वत यहां तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं ना अब अत्र कानादादय ये जो भाष्य वाक्य है इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार अत्र अंतरे अवदिता का उभयी काचिक अस्तयती अति तो अत्र अन्तरे अभिप्रायाः नादादय कानादादय का विशेषण है अत्रांतरे अविदित अभिप्रायः तो जिन्होंने वेदांति के द्वारा प्रतिपादित जो श्रुति का तात्पर्य है श्रुति का अभिप्राय है श्रोता मनता न श्रोता न मनता इसका इसे समझा नहीं इसलिए कहा कि अविदित अभिप्राया तो श्रुति के अभिप्राय को यानी तात्पर्य को न जानने वाले न समझने वाले कानादादी ने ये शंका की है क्या शंका की है कि उभयम अपि अपनी एव अस्तु तो ये भी पहले जो पूर्व पक्षी थे वे तो मान रहे थे कि आत्मा श्रोता ही है अश्रोता का निषेध ही कर रहे थे आत्मा के अश्रोतृत्व का उस पक्ष में वैषम्य दोष आ रहा था इस वैषम्य दोष को दूर करने के लिए और कानाद अपने यानी वेदांतिका अभिप्राय तो समझे नहीं लेकिन अपने अभिप्राय के अनुसार कहते हैं कि आत्मा में श्रोतृत्वादी का चित कही है अनित्य ही है और अश्रोतृत्वादी भी अनित्य ही है ये कानादादि काना को अभिप्रेत है तो आत्मा के श्रोतृत्वादी को तथा अश्रोतृत्वादी को कादाचित्क मानना अभीष्ट है जिन कानादादियों को उन वे कानादादी कहते हैं शंका करते हैं ये कहा गया कि अत्र अविदित अभिप्राया कानादादय एव अस्तु। तो उभय शब्द से लेना श्रोतृत्वादि अस्त्रोतृवादि इन दोनों को भी माना जाए कादाचित कही तो इति यने काचिक ये पूछते हैं प्रश्न करते हैं इह इस अभिप्राय से ये वाक्य लिखा उनके प्रश्नूप कि अत्र कानादादयः पश्य तो इस विषय में काना अपने सिद्धांत का अभीष्टत्व तो देख रहे हैं उन्हें ये बात अभिष्ट है वो देख रहे हैं कि श्रोतृत्वादी भी कादाचित कश्रोतृत्वादी भी कादाचित क ये कानादादी को अभिष्ट है और इस उनके अपने अभिष्ट को सिद्ध होता हुआ देख रहे हैं इसलिए तो है, किनको तो वो और भी हाँ, तेरे और भी करता। हाँ? कादाचित वो, वो कादाचित के का होने से दोनों को स्वीकार कर रहे हैं कादाचित कादाचित्त स्वीकार कर रहे हैं कौन कानादादी पूरोपक्षी पहले वाले पूरोपक्षी पक्षी हाँ तो उनका तो अनिष्ट सिद्ध हो जाएगा उनको नित्य स्रोत कादाचित ज्ञान को, को लेकर के नित्य स्रोतृत्व मान रहे थे श्रोता एवं ये, ये पक्ष छोड़ना पड़ेगा वो पूर्व का अनिष्ट होगा लेकिन काना दादी का तो अभीष्ट सिद्ध होगा और वेदांती को भी अनित्य ज्ञान को लेकर के श्रोतृत्वादि धर्मवान आत्मा को मानना इष्ट नहीं है वो साक्षीभूत जो नित्य ज्ञान है साक्षी स्वरूप भूत उसको लेकर के नित्य मानते हैं क्या नाम श्रोता मानते हैं और नित्य स्रोतृत्व मानते हैं इसलिए ये कानाद आदि को भी अभिष्ट हैं और आ, ये पूर्व पक्षी को अनभिष्ट है तो पूर्व पक्षी के अनभिष्टता को और का, कानादादी के अभिष्ट को आगे कानादादी के मुख से भाष्यकर भगवान बता रहे हैं कि अत्र कानादादयः पश्यन्ति जब पूर्व में पूर्व पक्ष के मत में वैषम्य नामक दोष दिखाया गया केवल श्रोतृत्व ही स्वीकार करने पर जब श्रुति से श्रोतृत्व अस्त्रोतृत्व दोनों भी बताया जा रहा तो उसमें से एक को ही स्वीकार करेंगे तो वैषम्य दोष आ रहा तो काना दादी ने कहा कि दोनों को मान लो श्रोतृत्व को भी मान लो और अश्रोतृत्व को भी मान लो लेकिन वो कादाचित का ज्ञान को लेकर के पाक्षिक मान लो ये कहते हैं कि पक्ष प्राप्त न एव स्रोतृत्वादिना आत्मा उच्चते श्रोता मन्ता इत्यादि तो पक्ष प्राप्त न एवे जब श्रवणादि इंद्रियों का अपने अपने शब्दादि विषयों के साथ संसर्ग होगा उस समय उसे श्रोता मंता विज्ञाता कहा जाएगा और श्रोता मंता विज्ञाता होने से उसमें श्रोतृत्ववादी रहेगा उस पक्ष में और जब श्रोतृत्वादि का संबंध नहीं होगा इंद्रिय का शब्द से संबंध होकर के रूप के साथ चक्षु इंद्रिय का संबंध होगा तो दृष्टा कहा जाएगा स्रोता नहीं कहा जाएगा उस समय तो इस प्रकार ये कादाचित्तक जो श्रोतृत्वादी पक्ष है उसको लेकर के आत्मा कादाचित्तक स्त्रोतृत्वादी धर्मवान ही है इति उच्यते श्रोता मंता इत्यादि श्रोता मंता इत्यादि श्रुति ने यही बात बताई है कि आत्मा कादाचित कर श्रोतृत्वादी को लेकर के श्रोतृत्वादी धर्मवान है और जब श्रोतृत्वादी नहीं रहेगा उस समय अश्रोतृत्वादी धर्मवान भी है वह भी कादाचित को होने से बन जाएगा अब संयोग अय, अयोग पद्य ज्ञान से ह्याचते इसकी अवतरण टीका है इसे देखिए ननु सिद्धान्तिनापि ्रोतृत्वाश्रोतृत्वी अस् सिंता कथम भेदश्य तन्मते एव नित्य एव कादाचित्क ज्ञानस्य मृषात्वेन च निसाक्षिण तो श्रोतृत्व काचित्कृष्ट शंका की अवतरण लिखने से पहले ये संयोगत्व इत्यादि का अवतरण बाद में आएगा पहले पूर्व पक्षी शंका कर रहे हैं कि सिद्धांति नापी श्रोतृत्व स्त्रोतृत्व यो अंगीकारात् तो सिद्धा वेदांती भी तो आत्मा में श्रोतृत्व अस्त्रोतृत्व उभय को स्वीकार करते हैं तो अस्य अत कथम भेद तो से लेना मत मत में सिद्धांत यानी वेदांत मत से कथम भेदः? तो भेद यानी विशेष कैसे सिद्ध होगा दोनों भी आत्मा में सु, सु, श्रोतृत्व अस्त्रोतृत्व स्वीकार कर रहे हैं वेदांती भी स्वीकार कर रहे हैं कानादादी भी स्वीकार कर रहे हैं तो दोनों का मत एक ही मान लो भिन्न भिन्न कानादादी का मत भिन्न है वेदांती का मत भिन्न है ये कैसे संभव होगा ये प्रश्न हुआ कि सिद्धांतिनापि सिद्धांतिना श्रोतृत्वादी श्रोतृत्वाश्रोतृत्व अंगीकारात का अस् सिद्धांता कथम भेद इस प्रकार की आशंका पूर्व पक्षी के द्वारा की जाने पर सिद्धांती जिस अभिप्राय से समाधान करते हैं पूर्व पक्षी की इस शंका का कानाद मत और वेदांत मत में भिन्नता किसको लेकर के हैं वो बताते हैं सिद्धांती तो कहते हैं तन मते तु मते नित्य साक्षिण नित्यम एवं तन मते में शब्द वेदांती का परामर्शक है इसलिए तन मते का अर्थ है वेदांती मते तो वेदांती के मत में नित्य साक्षी को लेकर के यानी साक्षी के स्वरूपूत ज्ञान को लेकर के आत्मा में नित्य श्रोतृत्व माना है और कदाचित ज्ञानस्य से मृषावन अभावेन च नित्यम एव अश्रोतृत्व तो वेदांती कहते हैं आत्मा में नित्य श्रोत्रित्व है और नित्य अश्रोत्रित्व है श्रोत्रित्व भी नित्य है आत्मा का अश्रोत्रित्व भी नित्य है और वेदांत मत में नित्य पदार्थ एक ही है आत्मा और श्रोतृत्व भी नित्य है का मतलब वो नित्य स्रोतृत्व आत्मा का स्वरूप होगा और अश्रोतृत्व भी नित्य है का अर्थ है कि वो भी आत्मा का स्वरूप ही है ये श्रोतृत्व अस्त्रोतृत्व स्वरूप से अतिरिक्त नहीं है वेदांत मत में और कानाद मत कानादादि मत में श्रोतृत्व भी कादाचित का है अश्रोतृत्व तो भी कादाचित का है और आत्मा तो नित्य है उनके मत में भी इसलिए नित्य आत्मा का स्वरूप तो कादाचित का श्रोतृत्व तो अस्त्रोतृत्व तो नहीं होगा ना तो मानना पड़ेगा कि उनके यहा्य ज्ञान को लेकर के श्रोतृत्वादि का प्रतिपादन है और अनित्य श्रोतृत्वादि के अभाव को लेकर के कादाचित क्रोतृत्वादि का प्रतिपादन है अश्रोतृत्व का अर्थ है श्रोतृत्व का अभाव श्रोतृत्व का अभाव कब होगा जब आत्मा मन्ता ही होगा यदा आत्मा मन्ता तदा न श्रोता तो उस समय श्रोतृत्व का अभाव रहेगा न। तो इस प्रकार वेदात मत और कानाद मत में भिन्नता है ये यह यहां पर सिद्धांति ने कहा कि मते नित्य नित्यम एव श्रोतृत्व और कदाचित ज्ञान से मृषावन तद नच नित्यम एव अश्रोतृत्व और, और ये जो हैचित कादाचित, कादाचित का ज्ञान है जन्य ज्ञान है यानी विकारात्मक है और जो भी विकार है श्रुति बताती है मृषा है वाचारंभ है वाचारंभनम विकारो नाम तो वाचारंभ है का मतलब मृषा है मृषा पदार्थ का लक्षण है कि जहां मृषा पदार्थ की प्रती हो रही है वहां उसका तीनों कालों में अभाव रहता है रस्सी में सर्प का तीनों कालों में अभाव है तो रस्सी हो गई सर्प के अत्यंताभाव का अधिकरण और उसमें सर्प की प्रतीति स्वात्यंता भाव अधिकरण स्वप्रतीति प्रती यानी जिस पदार्थ की प्रतीति हो रही है उस पदार्थ को मिथ्या कहा जाता है तो सर्प मिथ्या है ऐसे आत्मा में कादाचित का ज्ञान स्वीकार कर लिया वो कादाचित का ज्ञान मृषा है और मृषा होने के कारण क्या होगा कि उसका तीनों कालों में अभाव रहेगा कहा आत्मा में और उन तीनों कालों में रहने वाले अभाव को लेकर के अश्रोतृत्वादि भी वेदांत मत के अनुसार नित्य होगा मृषात्व नित्यम एव अश्रोतृत्व प्रातिभाषिक सर्प को लेकर के ईदम अर्थ सर्पवान है और सर्प के मृषात्व को लेकर के ईदम अर्थ असर्पत्व भी है यानी सर्पत्व धर्म से रहित भी है ऐसे ही कादाचित का ज्ञान मृषा होने से नित्य ही आत्मा में वेदांत मतानुसार अश्रोतृत्व भी रहेगा और तद अभावी न बा तो चाहे मृषा होने से कहो या तद अभाव यानी कादाचित का ज्ञान के अभाव को लेकर के ये तृतीयांत तो दोनों हेतु हैं आत्मा में नित्य ही अश्रोतृत्व रहेगा इसे सिद्ध करने वाले दो हेतु हैं अने आत्मनि निमे अश्रोतृत्व कस्मा तो ज्ञानस्य मृषा एक हेतु और तदेन अनेक कदाचिक निव्रोतृत्व नित्य अश्रोतृत्व भी रहेगा नित्ते ही नित्ते ही और श्रोतृत्व रहेगा नित्य ही नित्य ही अस्त्रोतित्व भी है नित्य ही श्रोतृत्व भी है साक्षी के स्वरूपूत ज्ञान को लेकर के नित्य साक्ष स्रोतृत्व और कादाचित ज्ञान के मृषात्व को कहो या अभाव को लेकर के कहो नित्य अस्त्रोतृत्व ये वेदांत मत में है और अस् मते तु कादाचित्क ज्ञाने न एव इति विशेषम आहो अस्मिन मते से लेना कानादादि का मत तो कानादि के मत में तो कादाचित्त ज्ञान को लेकर के ही श्रोतृत्वादि स्वीकार किया जा रहा है श्रोतृत्वादिकम में आदि शब्द से लिया जाएगा मंत्रित्वादि को और अश्रोतृत्वादि को भी इस अभिप्राय से लिखते हैं कि संयोग अयोगपद्यंच ज्ञानस्य से ही आचक्षते, आचक्षते का कर्ता है काना तो कानादादयः ज्ञानस्य का आचक्षते और कानादादय ज्ञानस्य से अयोग पद्य ऐसा नु करना तो कानादादि बताते हैं आचक्षते का अर्थ है वदंती कथयंती क्या बताते हैं कि ज्ञानस्य से ज्ञान में अयोग्य अयोग पद्य अयोग को बताते हैं और संयोग तत्व को बताते हैं ज्ञान से आचकते संयोग का मतलब है संयुक्त मन संयुक्त इंद्रिय का जब संबंध होगा विषय के साथ तब ज्ञान होता है यानी मन तथा स्रोत इंद्रिय का संयोग संयोग शब्द से लीजिए और संयोगात यानि आत्म आ, म, मन इंद्रिय संयोगात जायते श्रोतृत्वादिक संयोगज, और तस्य भाव संयोग ऐसा अनुय होगा तो आत्मा क्या मन तथा इंद्रियों के संयोग से उत्पन्न होता है ज्ञान कानादादि के मत में जो कादाचित का ज्ञान है ना वह इंद्रिय तथा मन के संयोग से उत्पन्न होता है तो ज्ञान से और अयोग ज्ञान एक साथ नहीं होता है उनके मत में भी आ, आ, अयोग पद्यय का मतलब एक साथ ज्ञान की अनुपत्ति एक समय एक ही ज्ञान रहेगा वृत्तियात्मक ज्ञान मन में एक मनोवृत्ति रहेगी तो ये विशेष है इसे कहते हैं टीका में टीकाकार दर्शयती च इत्यादि के अवतरण को देखिए टीका में और कोई खास बात लिखी नहीं है सरल होने से तो ज्ञान से योग अयोग यथा पद्यक्रम प्रमाणम आह दर्शयती इति कादि के मत में ज्ञान कादाचित्त है इस अर्थ का ज्ञापक प्रमाण और ज्ञान में अयोग पद्य है इस अर्थ के ज्ञापक प्रमाण को भी क्रम से बताते हैं यथा क्रम आह तो मतलब पहले ज्ञान के कादाचित तत्व को बताने वाला प्रमाण बताया जाएगा फिर ज्ञान में अयोग पद्यव को दिखाने वाला प्रमाण बताया जाएगा ज्ञान में कादाचित्व को बताने वाला प्रमाण तो शब्द प्रमाण है श्रुति प्रमाण है और ज्ञान में अयोग पद्... अयोग पद्यव को दिखाने वाला प्रमाण होगा अनुमान प्रमाण इन दोनों को भी आगे बता रहे हैं दर्शयती च इत्यादि से इसे कहते हैं कि दर्शयती अन्यत्र मना अभुव नादर्शन इत्यादि तो अन्यत्र मना अभुव तो अन्य... ये श्रुति है बृहदारण्यक श्रुति है आंख खुली होने पर भी आख के सामने से कोई निकल जाए फिर पीछे से उसको खोजने वाला आ जाए जिस व्यक्ति के सामने से वो उसा, उसा, सामने वाला व्यक्ति निकल गया पीछे से आया हुआ व्यक्ति उसे खोजते खोजते इस व्यक्ति के पास बैठे हुए व्यक्ति के पास आया और पूछा कि फलाना व्यक्ति सामने से निकल गया है आपने देखा तो उत्तर देता है कि अन्यत्र अभुवम ना आदर्शम मेरा मन आख में नहीं था आंख से अतिरिक्त स्रोत्र इंद्रिय में था या तो इंद्रिय में था या रसन इंद्रिय में था चक्षु में नहीं था इसलिए चक्षु के सामने से निकल निकली हुई वस्तु का भी ग्रहण में नहीं कर पाया देख नहीं पाया कि सामने से फलाना व्यक्ति गया कि नहीं गया ये यहां पर जो श्रुति है ये बताती है कि युगपद ज्ञान क्या नाम ज्ञान कादाचित का है केवल स्रोत इंद्रिय का उसके विषय के साथ संबंध होने मात्र से ज्ञान नहीं होता ज्ञान का उत्पादक चक्षु इंद्रिय क्या नाम चक्षु इंद्रिय तथा मन का संयोग भी है इसलिए इंद्रिय मन संयोगज ज्ञान है वो इन ज्ञान का उत्पादक चक्षु इंद्रिय तथा मन का संयोग न होने के कारण चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं हो पाया चक्षु इंद्रिय का अपने विषय के साथ संबंध हो जाने पर भी मन से संयोग भी चाक्षुष प्रत्यक्ष का हेतु है वो हेतु न होने से नहीं हो पाया वो कादाचित का ज्ञान इसका अर्थ है कि इंद्रिय मन संयोगज ज्ञान है ये यहाँ पर अन्यत्र मना अभुअम नादर्शम यह बृहदारण्यक श्रुति बताती है और न्याय दर्शन का सूत्र बताया जा रहा है मन की यानी अयोग पद्य ज्ञान का है इसे दिखाने के लिए युगपद ज्ञान अनुपपत्तिर मनसो अनुपत्तिर न्यायम तो न्याय युगपद ज्ञान अनुपपत्तिर मनसो मनसोलिंगम एक गौतम ऋषि के द्वारा रचित न्याय दर्शन का सूत्र है प्रथम अध्याय के प्रथम पद का सोलहवा सूत्र न्याय दर्शन का इसमें बताया कि युगोपज ज्ञान अनुपतिर मनसोलिंगम एक साथ अनेक ज्ञान का न होना ये मन के अस्तित्व का ज्ञापक लिंग है ज्ञान में अयोग ये लिंग यानी ज्ञापक है किसका मन के अस्तित्व का तो मनसोलिंगम यम न्याय शब्द का अर्थ उचितम तो इस प्रकार ये श्रुति प्रमाण तथा अनुमान प्रमाण से यह स्वीकार करना उचित है इति से न्याय का अन्वय कानादय इसके साथ करना तो दर्शयती च अन्यत्र अन्यत्र मना अन्यत्र मना अत्रुव इत्यादि दर्शय और ज्ञान मनसो लिंगम ज्ञापत्तिर्मनसो न्यायम चय पश्यन्ति पश्यन्वय करना ये टीकाकार कहते हैं टीका में यदि मनु यही है न युगपद इस प्रतीक के बाद में टीका में है यदि मनो न सर् चक्षदींद्रिया युगपत एवं रूपादि संबंधे युगपद एव सर्वेन्द्रिय विषयक ज्ञाष मन के अस्तित्व का ज्ञान का अयोगपद्य कैसे मन के अस्तित्व का ज्ञापक होता है निश्चयक होता है उसे बताया जा रहा है कि यदि मन न होता केवल बाह्य इंद्रिय का अपने अपने विषय के साथ संबंध होने मात्र से ही ज्ञान होता है ऐसा मान आ, ऐसा निर्धारण होता कार्य कारण भाव ये बनता तब तो क्या होता कि एक साथ कई इंद्रियों का अपने अपने विषय के साथ संबंध हो जाने पर एक साथ ही रूपादि को इंद्रियों से ज्ञान होने चाहिए युगपत अनेक ज्ञान विषय को लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिखता है एक समय एक ही ज्ञान होता हुआ दिख रहा है तो इसका नियामक कौन है फिर इंद्रियों का तो चक्सरादि इंद्रियों का अपने अपने रूपादि विषय के साथ संबंध एक क्षणाव छेदे हुआ और वही यदि कारण होता इससे अतिरिक्त तो दूसरा कोई इंद्रिय मनस संयोग कारण न होता तो एक साथ सब ज्ञान हो जाए इसको रोकने वाला कोई अन्य नहीं होता और मन को स्वीकार करते हैं परमाणु रूप कानादादियों के अनुसार तो मन एक अंतर इंद्रिय के रूप में अलग पदार्थ है चक्ष आदि की अपेक्षा अलग द्रव्य है और वो जो मन रूपी द्रव्य है उसका जिस समय अनेक इंद्रियों का अपने अपने विषयों के साथ एक एक क्षण छेदेना संबंध होने पर भी उस समय मन का जिस इंद्रिय से संबंध होगा संयोग होगा उसी इंद्रिय से उस विषय को ज्ञान होगा बाकी इंद्रियों से उनके विषय विषय ज्ञान नहीं होगा निश्चय किया जा सकता है ना इस प्रकार ज्ञान को के अयोग्य पद्य के नियामक के रूप में अनुमान प्रमाण से मन का अस्तित्व निश्चित होता है ये यहां पर कहा, कहा गया हाँ तो यदि मनो न सर्दीयाव रूपा रूपादि विषयों के साथ चक्षुरादि का संबंध हो जाने पर युगपत एवं सर्वेन्द्रिय सर्व विषयक ज्ञा शु एक साथ सब ज्ञान होने की आपत्ति आएगी क्यों तो कहते सामग्रिया सत्वात् सामग्री मानी जाएगी विषय हो तत्तद इंद्रिय का इंद्रिया हो और इंद्रियों का अपने अपने विषयों के साथ संबंध हो तो ज्ञान होता है ऐसा मानना पड़ेगा और वो सामग्री तो यहाँ पर विद्यमान है विषय भी है इंद्रिया भी है और इंद्रिय तथा विषय का परस्पर संय संबंध भी है तो ज्ञान होने की आपत्ति आएगी लेकिन युगपद सब ज्ञान नहीं हो रहा है ये मन के अस्तित्व का निश्चायक होगा सामग्रिया सत्वात न च तथा अस्ति तथा नच अस्ति का मतलब है युगपद अनेक ज्ञान नहीं होते हैं और न होने का कोई न कोई प्रयोजक होना चाहिए न नियमक होना चाहिए वो नियामक बताया जा रहा है कि अतः इंद्रिय संयोग क्रमण इंद्रिय संयोगी अणुपरिमाणम मनो अंगी कर्तव्य इसलिए युगपत अनेक ज्ञान की उत्पत्ति को रोकने के लिए तत्द इंद्रिय के साथ संयोग जिसका है ऐसे संयोगी परमाणु पर, क्या अनुपरिमाणु वाले मन का अंगीकार करना उचित होगा मन को स्वीकार करना उचित होगा तथाच तथा च युगप मनस संयोगा मनसंयोगाभाव सामग्री अभाव न युगपत सर्व विषयकम ज्ञानम तो इंद्रिय इंद्रिय एवं मन का संयोग भी एक कारण मानना होगा तो जब युगपत अनेक विषयों का अपने अपने इंद्रियों के साथ संबंध होने पर भी जिस इंद्रिय के साथ मन का संयोग होगा वही उसी इंद्रिय से ज्ञान होगा उसके विषय का बाकी के नहीं होगा ये नियामक बन जाएगा इंद्रिय संयोग क्या इंद्रिय मनस संयोगा भाव इस अभिप्राय से यहाँ पर लिखते हैं कि अतः क्रमेण तत्तद इंद्रिय संयोगी अनुपरिमाण मनो अंगी कर्तव्य ऐसा एक मन स्वीकार करना पड़ेगा तथा च युवपत सर्वेन्द्रिय मन संयोगाभा तो ऐसे मन को स्वीकार करने से क्या होगा कि एक साथ सभी इंद्रियों के साथ मन का संयोग न हो पाने के कारण सामग्री अभावत इसलिए सामग्री इंद्रिय जन्य ज्ञान की सामग्री कोटि में इंद्रिय मन का संयोग भी होने से व इंद्रिय मन संयोग रूपी सामग्री का अभाव होने से न युगपत सर्व विषयकम ज्ञानम सभी विषयों के ज्ञान एक साथ न होने आ, होने की जो आपत्ति आ रही थी वो टल जाएगी अतो युगपद रूपादि सर्व विषयक ज्ञान अनुत्पत्ति लिंगे न तो एक साथ रूपादि सब विषय विषयक ज्ञान की अनुपत्ति ये लिंग बनेगा हेतु बनेगा ज्ञापक बनेगा किसमें इति अस्थि तो मन के अस्तित्व में व्यापक बनेगा लिंग बनेगा ऐसा वदंत कानादादय का विशेषण है ये वदंत तो वदंत कानादादय युगपथ अनुपपत्ति इति अनुपत्तिवंत ऐसा कानादादियों ने कहा है कि एक साथ हो सब ज्ञान नहीं होते हैं, यानी ज्ञान में योगपद्य नहीं है अयोगपद्य पद्य है ये कानादादियों ने कहा है इम अर्थम न्याय पश्यती इति पूर्वेन अन्वय तो न्याय का अर्थ है कि इमं अर्थम न्याय पश्यती न्याय से भी युक्त है न्याय है युक्ति ये सूत्र इस सूत्र के द्वारा बताई गई जो युक्ति यानी अनुमान प्रमाण है इस अनुमान प्रमाण को देखते हैं किस अर्थ के ज्ञापक के रूप में ज्ञान में अयोग्य अयोग, अयोग रूप अर्थ के ज्ञापक के रूप में यह अनुमान प्रमाण देखते हैं का मतलब निश्चय करते हैं अनुमान प्रमाण से आत्मा में ज्ञान के अयोग अयोगपद्यगेह का आगे हैं मते प्रदर्शिते सति सिद्धांतिनादर्शिते सती तर् काीतिया श्रुतिदयोपत्ते आत्म श्रोतृवादीधम सिद्धे तथा अस्तु इति पूर्वपक्षी हैदन्यो वा सिंह प्रति ऐसा है तद अन्यो होना तद अन्यो होना चाहिए चाहिए पूर्वपक्षी वा प्रति पुरानी पुस्तक में तद अन्यो ही है यहां थोड़ा सुधार कर दिया ना को अन्य तद अन्यो को तद, तदस्थो कर दिया गलत सुधार कर दिया तद अन्यो ये होना चाहिए ये कहते हैं कि कानादादी मते सिद्धांति ना प्रदर्शित सती तो सिद्धांति ने कानादादी के मत को बता दिया बताने पर कहते तर ही कानादादी रितिया श्रुतिद्वय उपपत्ते तो कानादादी के मतानुसार दोनों श्रुति की उपपत्ति हो गई दोनों श्रुतियां कौन सी श्रोता मनता यह श्रुति और न श्रोता न मन्ता यह श्रुति इन दोनों श्रुतियों की उपपत्ति हो जाने से आत्मनि श्रोतृत्वादी धर्मवत्व सिद्धेश आत्मा को श्रोतृत्वादी धर्म वाला भी और तथेव ये भी सिद्ध हुआ आत्मा श्रोतृत्वादि धर्म वाला है अश्रोतृत्वादी धर्म वाला भी है पक्ष में तो कहते तथेव अस्तु तब तो कानादादी के तरह ही सिद्धांति को भी स्वीकार कर लेना चाहिए श्रुतिद्वय की उपपत्ति हो ही रही है और आत्मा में श्रोतृत्ववादी और अश्रोतृत्ववादी उभय धर्म की सिद्धि भी हो रही है तो फिर ऐसा ही मान लो आप सिद्धांति भी तो आप में और कानादादी में क्या अंतर है हाँ तटस्थो वे है तद अन्यो न होकर के तटस्थो वह मूल में पुराने में भी तटस्थ है तो पूर्व पक्षी तटस्थो तो तटस्थ जो है पूर्व पक्षी कहो या तटस्थ कहो ये क्या कर रहे हैं कि सिद्धांति नम प्रति शंकते सिद्धांति के प्रति ये शंका करते हैं तटस्थ हुआ मध्यस्थ बीच में दोनों की बात सुनने वाला और पूर्व पक्षी हुए पहला जो जिनके मत में वैश्य में दोष दिखाया वे पूर्व पक्षी और काना को सिद्धांति ने बताया है कि काना दादी, काना दादी ने भी आत्मा में श्रोतृत्वी भी और अश्रोतृत्व आदि भी स्वीकार किया है इसलिए श्रुति द्वय की सिद्धि कानादादी मत के अनुसार होती है ये सिद्धांति ने बताया तो पूर्व पक्षी कहते हैं फिर कानादादी के तरह ही आप भी स्वीकार कर लो आप में और कानाद मत में क्या अंतर है आपके मत में और कानाद मत में ये शंका पूर्व पक्षी या तटस्थ व्यक्ति सिद्धांति के प्रति करते हैं कि इत्यादि से भाष्य में है भवतु एवं तव नष्टम यदि एवं सियात यह पूर्ण विराम है क्या यहाँ तक पूर्व पक्ष है तक और बीच में नष्टम के पास ही पूर्ण विराम दिया है स्यात के पास पूर्ण विराम होना चाहिए तो भवतु एवं तव किम नष्टम यदि एवं सियात इतनी है शंका पूर्व की या तटस्थ व्यक्ति की सिद्धांति के प्रति की हुई तो एवं भवतु का अर्थ निकलेगा जैसा कानाद ने कानादादियों ने बताया है श्रोतृत्वादी तथा अश्रोतृत्वादी धर्म आत्मा में है और श्रोत की उपपत्ति भी हो रही है तो वैसा ही आप भी स्वीकार कर लो ऐसा पूर्व पक्षी सिद्धांति से कहते हैं या तटस्थ व्यक्ति सिद्धांति से कहते हैं यदि एवं स्यात यानी यदि एवं यानि काना रीति से कानादादी ने जैसा बताया है ऐसा यदि सियात यदि होता है तो तव किम नष्टम आसान में करना तो तव सिद्धांति न किम नष्टम यानी क्या अनर्थ सिद्ध होगा कोई तो अनिष्ट सिद्ध नहीं होगा ऐसा स्वीकार कर लो ये पूर्व पक्षी ने आग्रह किया सिद्धांति से इसका उत्तर अस्तु एवं तव इष्टचेत इत्यादि से सिद्धांति बताते हैं इसकी चर्चा हम लोग करते हैं कल